यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद के पंद्रहवें मंत्र की चर्चा कल हो गई पंद्रहवें मंत्र से कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान के फल की प्राप्ति के लिए शास्त्र ने जो मार्ग बताया है वह उपासक समुच्च अनुष्ठायी अपना प्रारब्ध पूरा होने पर अंतिम काल में ईश्वर से उस मार्ग के प्राप्ति में प्रतिबंधक को दूर करने की प्रार्थना करता है हिरामयन पात्रेन सत्यश्यापिहित मुखम पूर्वाध में बताया गया कि कर्म उपासना समुच्चे अनुष्ठान का फल जो पहले बताया गया देवतात्म भाव की प्राप्ति विद्यामृत मे से देवता है सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ उसके सायुज्य की प्राप्ति ये पल है और इस पल की प्राप्ति का जो मार्ग है वह अवरुद्ध है बंद है उसे किसने बंद करके रखा है कौन उसका द्वार है बंद द्वार तो कहते हैं हिरणमय पात्रे न सत्य मुखम यानि ओ अपहित हिरणमय के तरह हिरणमय ज्योतिर्मय जो पात्र यानी अपिधान के तरह अपिधान आवरक ढकने वाला मार्ग को अवरोधक वो है ज्योतिर्मय आदित्य मंडल ये प्रतिबंधक है इसी ने देवतात्म भाव की प्राप्ति के मार्ग को अवरुद्ध करके रखा हुआ है और चाबी उस द्वार की जो बंध है उपास्य देवता के पास है इसलिए उसे खोलने के लिए कहा जा रहा है उत्तरार्ध में पंद्रहवें मंत्र के बताया गया कि तत् तव अपृणु आप तत् यानी वो जो ज्योतिर्मय आदित्य मंडलात्मक आवरण है उस आवरण को हटा दो अपावरणों अप का अर्थ है अपसारय हटाइए कहा किस लिए हटाना है तो सत्य धर्माय दृष्टि सत्य धर्म है शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान और वो कर लिया है जिसने वह सत्य धर्म है समुच्चय अनुष्ठाई वो कौन है स्वयं प्रार्थना करने वाला मुमूर्सु समुच्चय अनुष्ठाई उपासक वो है सत्यधर्मा और उस सत्य धर्मा को दृष्ट का अर्थ है उपलब्ध है सत्यात्मक जो आप हैं आपकी उपलब्धि हो आपका स्वरूप प्राप्त हो जाए इसलिए मुझे आपका स्वरूप प्राप्त हो जाए इस उद्देश्य से आप आपकी प्राप्ति के द्वार का आवरण जो पात्र है, उसे हटाइए। हिणमय प्रार्थना हिरणमय पात्र सत्यशा पिहित मुखम तत्व पूषण अपु सत्य धर्माय दृष्टि से की गई अब ये जो प्रार्थना की है वह प्रार्थना देवता स्वीकार करें और जो आवरण है उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति में उसे निवृत्त करें हटा दें इसके लिए देवता के अनेक विशेषताओं को बताने वाले नामों से देवता को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है उस पात्र को ही हटाने के लिए देवता से सोलवे मंत्र में सोलवे मंत्र का उच्चारण किया जाए पूषण नेकर से पूशनकर्षे यम सूर्य प्राजापत प्राजा व्यूहरस्म समूह तेजो यत्ते कल्याणतम तत्ते पश्यामि योसा वसो पुष्स सोहमस्मे तो पूषण एक संबोधन है दूसरा एकर से तीसरा यम चौथा सूर्य पांचवा प्राजापत्य ऐसे यह पांच संबोधन है देवता के और इन पांच संबोधनों से पांच विशेषताएं बताई गई हैं कि हे पूषण एक संबोधन है पूषण शब्द से बताया जा रहा है कि आप ही समस्त जगत के संपोषक हो जगत संपोषण व्यापार आपका है जगत का भरण पोषण करने वाले आप हैं तो संपूर्ण जगत के संपोषक आप होने से मुझे जो अपेक्षित हैं वह देख करके मेरा भी भरण पोषण आप कर सकते हैं संपोषक होने से आप में यह सामर्थ्य हैं और मेरा संपोषण होगा मेरे अपेक्षित की प्राप्ति होने पर मेरा अपेक्षित है आपका सायुज और आपकी सायुज्य की प्राप्ति में बाधक है यह हिरणमय पात्र उसे हटाने का सामर्थ्य आप में आप है क्योंकि आप सबके संपोषक हैं तो मेरा भी संपोषण सामर्थ्या आप में है ये एक प्रकार से हे पूषण इस नाम से संबोधित करके जो देवता है उसे अपने अनुकूल उपासक करता है और एक संबोधन है एकर्षी एक शब्द है ऐसे हरी का संबोधन में बनता हरे ऐसे एकर्षी शब्द का संबोधन में हे एकर से ये रूप है एक शब्द में कर्मधारय समास है ऋषि शब्द का अर्थ है गंता गमन करता ऋषि गतो धातु से करता अर्थ में इन प्रत्यय करते हैं तो ऋषि शब्द बनता है ऋषति रिश, गच्छी थी ऋषि तो ऋषि शब्द का अर्थ हो जाएगा गंता गमन करने वाला और एक शब्द का अर्थ है अकेला तो एक एवं चासो ऋषिश्चित इति ऋषि का अर्थ है अकेला गमन करने वाला आदित्य अकेला ही पूर्व में उदित होकर के अस्ताचल के ओर जाता है और ये एक दिन दो दिन नहीं प्रतिदिन अंतरिक्ष में अकेला ही आदित्य गमन करता है इसलिए आप हैं तो हे एकर्ष हे अकेले अंतरिक्ष में गमन करने वाले आदित्य ऐसा संबोधन किया है इसलिए आपको मालूम है कि उत्तरान मार्ग की प्राप्ति में आवरक क्या है और हे यमा ये तीसरा संबोधन है तो सारे जगत को संयम में रखने वाला सारे जगत का संयमन करने वाला आदित्य होने से आदित्य को कहा जाता है यम यम का अर्थ मृत्यु की देवता नहीं यम का अर्थ है नियामक संयमन करता संयमन करने वाला तो हे यम तो सारे जगत का व्यवहार आदित्य के उदय अस्त के अधीन होने से आदित्य के उदय अस्त से ही दिन रात ये विभाग होता है और दिन रात में होने वाले समस्त व्यवहार आदित्य के द्वारा प्रयुक्त जो दिन रात आत्मक काल है उसी काल के अंदर हो रहे हैं न इसलिए आदित्य को कहा जाता है संयमन करता सारे व्यवहार का नियमन करता आदित्य के उदय अस्त के अधीन जगत के सारे व्यवहार होने से आदित्य यम है नियामक है तो हे यम यानी हे नियामक है। तो हे नियामक हे यमक अर्थ है और हे सूर्य तो आदित्य दिन में अपने जो सब और फैली हुई रश्मिया हैं अस्त के समय समेट लेते हैं ना फैली हुई सूर्य किरणों को स्वीकार करते हैं तो स्वीकारनाथ सूर्य ये सूर्य शब्द की उत्पत्ति है स्वीकारनाथ सूर्य तो किसका स्वीकार करते हैं तो अपनी सब और फैली हुई जो रश्मियां हैं उन रश्मियों को और ये जो रस है जल आदि उनको भी बाष्प बना करके आदित्य स्वीकार कर लेता है ना ग्रीष्म काल में और फिर बादल बना करके वृष्टि कराते हैं तो इसलिए सूर्य है स्वीकारनाथ सूर्य और प्राजापत्य प्रजापते अपत्यम पुमान प्राजापत्य ऐसी उत्पत्ति करते हैं प्राजापत्य शब्द की तो प्रा, प्राजापत्य का अर्थ निकलता है प्रजापति की संतान तो प्रजापति की संतान है आदित्य ऐसे भी देवताओं में जो आदित्य अदिति के पुत्र हैं उनको आदित्य कहते हैं और आदिति हैं कश्यप प्रजापति की संतान एक वो और प्रजापति है हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भ ने मिथुन प्रश्न उपनिषद में बताया जाता है कि मिथुन की उत्पत्ति की वो मिथुन है सूर्य प्राण और रई प्राण है अत्ता वो है आदित्य रई है अन्न तो अत्ता और अन्न ये दो बनाए अत्ता है यह प्राण जिसे कहा जाता है ये आदित्य तो इस प्रकार ये प्राण ही क्या है आदित्य है और वह हिरण्यगर्भ रूपी प्रजापति के द्वारा निर्मित है इसलिए उन्हें कहा जाता है प्राजापत्य और इस प्रकार इन पांच नामों से संबोधित करके उपासक अपने मार्ग की प्राप्ति में जो प्रतिबंधक हैं उसे हटाने की प्रार्थना कर रहे हैं प्रतिबंधक पहले जिसे कहा गया था हिरणमय पात्र को उसे ही यहां पर रश्मिन शब्द से कहा जा रहा है ये जो तेजस्वी रश्मिया है किरण है आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष के प्राप्ति में प्रतिबंधक उन अपनी रश्मियों को तेजस्वी रस्मियों को यही तो हिरण में पात्र है आवरण है इसे व्यूह व्यूह का अर्थ है अपसारय अपसारय का अर्थ है हिंदी में हटाइए मेरे मार्ग में अवरोधक बन करके फैली हुई जो सूर्य किरण हैं, आपकी किरण हैं, रश्मिया हैं। इन्हें आप हटाइए विभ समूह तेज समूह ते तेज ऐसा अनुभव करिए ते तेजह समूह तो कहा कि ये जो अपनी रश्मिया है इनको मैं कैसे हटाऊ एक प्रकार से रश्मियों के बिना तो सूर्य क्या होगा फिर एक प्रकार से अपने ही अंगों को काटने के लिए कह रहे हो हटाने का अर्थ तो ये होगा ते कैसे होगा तो वो हटाने का प्रकार बताया जा रहा है कि ते तेज समूह ये जो सर्वत्र फैली हुई तापक किरणें हैं आपकी रश्मिया हैं जिसके कारण हम सीधे आपके स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं दिन में प्रचंड जो सूर्य होता है उसे सीधे देख सकते हैं नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ज्यादा तेज है तो इसलिए कहते हैं कि तेजह यानी संतप्त करने वाला जगत को जो आपका तेज है उसे समूह का अर्थ है समेट लो उसका उपसंहार करो अपने में उसका उपसंहार करिए और जैसे उदयकालीन जो सूर्य होता है उसे आराम से देख सकते हैं क्योंकि संतापक जो सूर्य किरण है वो उस समय फैली हुई नहीं रहती है समेटी हुई होती है तो उदयकालीन जैसा आपका संतापक रश्मियों से रहित स्वरूप होता है ऐसा स्वरूप बनाइए अपनी संतापक रश्मियों को समेट लीजिए ये समूह तेजह इससे बताया जा रहा है कहा ये क्यों करना चाहते हो ऐसा तो ते यत यल्याणतम रूपम ते पश्यामि। इसे कहा जा रहा है कि जो आपका कल्याण यानी शोभन और तम प्रत्यय अतिशय अर्थ में होता है अतिशोभन जो रूप है उस अतिशोभन रूप को मैं अनुभव कर सकू पश्चामी का अर्थ देख सकू मैं के रूप में ग्रहण कर सकू आपका कल्याणतम रूप है जिस जिसमें मैं प्रतिष्ठित होना चाहता हूं अपनी अहंता को समर्पित करना चाहता हूं जिस आपके स्वरूप में वो है कल्याणतम स्वरूप और उस स्वरूप को मैं पश्चामी का अर्थ है मैं के रूप में अनुभव करूं इसके लिए आप जो आपकी बाह्य उपाधि है संतापक रश्मिया उसे समेट लो और आपका अभ्यंतर जो स्वरूप है कल्याणतम वो मेरा प्राप्तव्य है उसे प्राप्त करूं इसके लिए आप ये प्रतिबंधक सर्वत्र फैली हुई तेजस्वी संतापक रश्मियों को समेट लो और ये प्रार्थना मैं कर रहा हूँ का अर्थ ये नहीं कि जैसे भिकारी कटोरा लेकर के किसी के द्वार पे मांगता है भीख दया की कोई उसका रखा हुआ तो जिससे मांग रहा है उसके पास नहीं होता कहीं कुछ रखा हुआ धन हो और वो मांग ले किसी के पास धरोहर रखी हुई है वो किसी से मांगने जाता है तो उसके मांगने का और भिकारी का भीख मांगने का प्रकार अलग अलग हो जाता है कि नहीं शब्द प्रयोग भी अलग अलग हो जाते हैं तो उपासक ये मृत्यु के समय अपने देवता से उपास्य से इस प्रकार का संवाद करता है कि यह नहीं समझना कि मैं भिकारी बन करके दया की आपके सामने याचना कर रहा हूं ऐसा नहीं समझना मैंने जीवन भर आपके उस कल्याणतम स्वरूप का अहंग्रह चिंतन किया है इसलिए और मुझे अपनी साधना पर इतना भरोसा है कि वह अहंग्रह चिंतन पूर्ण हुआ हुआ, हुआ है इसलिए परिपक्व अहंग्रह उपासना का फल यही होता है कि उपास्य के स्वरूप में अहंता का प्रतिष्ठित हो जाना इसलिए मैं अपना अधिकार मांग रहा हूं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं इसे नहीं समझना कि भिकारी के तरह यासना कर रहा हूं इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि यो असा वसो पुरुष सो अहम अस्मि कह उस कल्याणतम रूप की प्राप्ति अनुभव मैं के रूप में करना चाहते हो उसके लिए कुछ स्वयं की तैयारी भी तो चाहिए तो कहते मैंने स्वयं की तैयारी कर रखी हुई है उस दृष्टि से ये कह रहे हैं कि यो असो असो पुरुष तो असो असो ये अदश शब्द का प्रथमांत का रूप है ना, और दो बार प्रयोग है एक असो शब्द बता रहा है आधिदय उपाधि जो आदित्य मंडल है उस आदित्य मंडलस्थ पुरुष को तो असो यानि आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म और असो यानि व्या रीति वाला जो पुरुष है भूर्भुअ स्वह इत्यादि व्या रीतियां मानी जाती है लोक और ये व्याहृतिया जिसके अवयव हैं ऐसा पुरुष द्वितीय असौ शब्द का अर्थ हैं पहले असौ शब्द का अर्थ निकला आदित्य मंडल दूसरे असो शब्द का अर्थ हैं व्याहृति अवयव वाला जैसे वेष्टि शरीर के ये हस्त हस्तपादादि अवयव है ना, ऐसे व्याहरितिया यानी ये त्रिलोकी त्रिलोक यानी पूरा संसार उसका अवयव है स्वर्गलोक दिवलोक जो है शीर है तो पृथ्वी पाद है और अंतरिक्ष उदर है समष्टि वायु प्राण है इत्यादि रूप से बताया जाता है न तो व्यारिति अवय वाला पुरुष व्यहरीतिया कहते हैं भूर्भुअ भूर स्व इत्यादि लोक के वाचक शब्दों को व्यारीति कहते हैं और वे हैं अवयव जिसके उन्हें कहा जाता है व्याहृति अवयव वाला पुरुष तो असो यानी आदित्य पहले असो का अर्थ है आदित्य मंडलस्थ दूसरे असो शब्द का अर्थ है व्याहारी अवयव वाला जो पुरुष है तो पुरुष शब्द का अर्थ है सारे जगत में व्याप्त है बुद्धि तथा समष्टि प्राण उपाधि वाला होकर के हिरण्यगर्भ जो उपासक का प्राप्तव्य है वह सारे वेष्टि उपाधियों में भी व्याप्त है न समष्टि इसलिए उसे पुरुष कहा जाता है पुरुष है पुरुषा, तो सारे पूर्व शब्द से लेना है शरीरों को स्थूल शरीरों को और उसमें बुद्धि विद्यमान है और वेष्टि बुद्धि के साथ अनुसूत होती है समष्टि बुद्धि भी इसलिए सभी पूर्वों में शरीरों में समष्टि बुद्धि के रूप में स्थित होने से पुरुषनाथ पुरुषा जो पुरुष है, है वो उपाध, उपाधिस्थ समि बुद्धि अभिमानी चैतन्य मेरा ये निश्चय है कि वही मैं हूं जिस शरीर को छोड़ रहा हूं उपासक शरीर को वो मैं नहीं और इस शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है वेष्टि उसमें से भी मैंने अपनी अहंता का निराकरण कर दिया है जीवन भर और जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है उसको अपने अहंता का आलमन बनाया है वही आपकी उपाधि है वही आपका कल्याणतम स्वरूप है इसलिए सो अहम अस्मि स यानी वह आदित्य मंडला अंतर्गत विहारिति अवयव वाला पुरुष वो मेरा उपास है वही आप है वो मेरा स्वरूप है वही मैं हूँ सो अहम अस्मि का मतलब उसी आपके स्वरूप का मैंने जीवन भर अहंग्रह चिंतन किया है इसलिए अपने किए हुए अहंग्रह उपासना का फल देने का ये समय है इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपना जो बाह्य उपाधि रूप स्वरूप है उसे हटाइए मेरे मार्ग में से और आपके उपास्य स्वरूप का मैं मैं के रूप में ग्रहण करूं मेरा मन वहीं पहुंचे इसके लिए मैं कह रहा हूं कोई दया की भीख नहीं मांग रहा हूं ये एक प्रकार से यौा वसो पुरुष सोहम अश्मी इससे कहा जा रहा है ये सब मृत्यु के समय उपासक करता है जा। नहीं कि तड़पता हो ऐसा नहीं होता उपासक का यह संवाद वो अंदर से मन से करता है भाष्य है भाष्य को देखिए हे पूषण, तो पूषण शब्द की इत्पत्ति करते हैं जगत पूषा रवि रवि यानी सूर्य पूषा है और पूषण शब्द का संबोधन है हे पूषण प्रातिपदिक है पूषण प्रथमा का ये क्वेश्चन है पूषा और पूषा शब्द का प्रयोग हुआ है आदित्य के लिए सूर्य के लिए इसलिए कहा पूषा रवि ही तो रवि के लिए पूषा शब्द का प्रयोग क्यों है कहते हैं पोषणाथ जगत समस्त जगत का पोषक होने से आदित्य को कहा जाता है पूषा तो हे पूषण यानी हे समस्त जगत के संपोषक ऐसा संबोधन किया अब एकर से इसकी उत्पत्ति करते हैं तथा एक एव गच्छति इति हे एकर्षे तो एक एव ऋषति गैकर्षि ने अकेला ही अंतरिक्ष में उदित होकर के अस्त के ओर गमन करने वाला हे एक कर्ष ये संबोधन है और हे यम यह भी एक संबोधन है यम शब्द सूर्य के लिए कैसे प्रयोग में आता है इसे कहते हैं कि तथा सर्वस्य संयमनात् यम सब का संयम संयमन करने से नियमन करने से आप यम हैं यानी नियामक है तो हे यम यानी हे नियामक तो सूर्य सबका नियमन किस प्रकार करता है तो सब का व्यवहार प्रवृति निवृत्तियात्मक सूर्य के द्वारा प्रयुक्त जो दिन रात हैं उसी के अधीन है इसलिए उसे कहा जाता है संयमन करन, करता संयमन करने वाला जो होता है नियमन करने वाला वो नियम में को या तो प्रवृत्त करता है या तो निवृत्त करता है ये करो ये मत करो ये करता है यह करो ये मत करो कहना ही नियमन करना है एक प्रकार से यह इस प्रकार का नियमन करता है सूर्य बिना बोले ही दिन रात का निमित्त बन करके प्राणियों को प्रवृत्त कर रहा है निवृत्त कर रहा है प्रवर्तक निवर्तक बन रहा है इसलिए संयमन है तो हे यम अब सूर्य इस पद की उत्पत्ति करते हैं तथा रश्मि नाम प्राणा नाम रसांच स्वीकारणाथ सूर्य तो दिन में सर्वत्र फैली हुई रश्मियों का अस्त के समय स्वीकार करते हैं उपसंहार कर लेते हैं ग्रहण कर लेते हैं इसलिए सूर्य है एक और प्राणा नाम स्वीकारणाथ सूर्य तो ये जो प्राण है वेष्टि इंद्रिया और उनको उपासकों के वेष्टि इंद्रियों को अपने जो इंद्रिया है अधिदैव समष्टि अग्नि आदि उनमें स्वीकार कर लेता है न और मुख्य जो प्राण है उस मुख्य प्राण को अपनी उपाधि समष्टि प्राण में भी स्वीकार कर लेते हैं उपसंहार कर लेते हैं अंगीकार कर लेते हैं इसलिए उन्हें सूर्य कहा जाता है तो प्राणानाम स्वीकार स्वीकारनाथ सूर्य और रसानाम च स्वीकारनाथ सूर्य ग्रीष्म काल में जो रस है इन्हें जल का जलीय अंश है उसे बाष्पादी रूप करके उष्णता से बाष्पाती रूप करके किरणों में वो जल स्थित हो जाता है न इसलिए अपने ही किरण रूपी स्वरूप में रसों को भी स्वीकार करने के कारण सूर्य को कहा जाता है यानी आदित्य को कहा जाता है सूर्य रवि को प्राजापत्य शब्द की उत्पत्ति है प्रजापते प्रजापतिरपत्यम प्राजापत्य तो प्रजापति के पुत्र होने से भी आदित्य को कहा जाता है प्राजापत्य ये प्राजापत्य संबोधन है व्यूह यानि विगमय रश्मि स्वान्न स्वान स्वान में स्व शब्द का द्वितीय का बहुवचन न स्वान स्वान यानि और शब्द आत्मीय अर्थ में है प्रजापति हिर, है हिरण्य गर्भ हा वो भी आ, कश्यपादी भी प्रजापति हैं वे प्रजापति नहीं लेना ये लेना ना हिरण्यगर्भ रूपी प्रजापति और उनकी वो संतान है विराड यानी स्थूल उपाधि वेदांत प्रक्रिया के अनुसार सूक्ष्म समष्टि उपाधि वाला हिरण्यगर्भ है और वे ही पंचीकरण पूर्वक स्थूल समष्टि वेष्टि कार्य के उत्पादक है। और हैं और प्राजापत्य है समष्टि वेष्टि कार्य समि स्थूल कार्य वो स्थूल उपाधि और स्थूल उपाधि वाला भी कौन है ये हिरण्य हिरण्यगर्भ ही पहले सूक्ष्म उपाधि वाला होकर के वेस्ट स्थूल उपाधि को उत्पन्न करते हैं फिर समष्टि स्थूल उपाधि को अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार कर लेते हैं जैसे कोई व्यक्ति पहले टेलर बनियान बना करके पहन लेता है और फिर कुर्ता भी बना लेता है कुर्ता भी पहन लेता है ऐसे ईश्वर ने तो सूक्ष्म कार्य उपाधि को उत्पन्न करके सूक्ष्म कार्य उपाधि रूपी बनियान हिरण्यगर्भ को पहना दी और फिर हिरण्यगर्भ ने स्थूल भूतों को बना करके स्थूल भूतों से यह स्थूल जगत बना दिया और उसे अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार कर लिया तो विराड़ हो गया स्थूल उपाधि तथा सूक्ष्म उपाधि से युक्त हिरण्यगर्भ का ही नाम है प्राजापत्य और प्रजापति है केवल सूक्ष्म उपाधि वाला ऐसा हो जाता ना प्रजापति है केवल सूक्ष्म उपाधि वाला और सूक्ष्म उपाधि के साथ स्थूल उपाधि से युक्त वो प्राजापत्य है व्यूह यानि विगमय रश्मिन स्वान तो आप अपनी जो रश्मियाँ हैं मार्ग में प्रतिबंधक उन्हें व्यूह यानी हटाइए तो फिर हटाएंगे यानी कैसे करेंगे अपने से उन्हें अलग करके फेंक दे कहीं जैसे शाखा के किसी पेड़ की शाखाएं कहीं प्रतिबंधक बनी तो उसे काट करके अलग कर देते हैं ऐसे अपनी किरणों को कहीं अलग निकाल करके फेंक दें, पर तो ऐसा नहीं, समूह। देंूह एक ही कुरु है, जो फैली हुई हैं, सर्वत्र उसे आप समेट लो एक कर लो एक ही कुरु। किसको किसका उपसंगार करना है वो तो प्रतिबंधक आवरक रश्मियों का उसे बताने के लिए उत्तरार्ध में तेजह शब्द का प्रयोग है इसलिए समूह क्रियापद के कर्म के रूप में तेज को बताया जा रहा है कि तेज ते तेजह तापकम ज्योति तेज शब्द का अर्थ करती है कि जो तापक ज्योति है तपाने वाला जो किरणों का अंश है उन अंशों को संतापक किरणों को आप एक ही करो समेट लो उपसंहार कर लो उनका ये ते तेजह समूह से बताया गया कहा यह सब क्यों करने के लिए कह रहे हो क्या प्रयोजन है उद्देश्य है संतापक किरणों को यदि हम समेट लेते हैं उससे तुम्हें क्या लाभ होगा तो बताया जा रहा है कि आपके जिस स्वरूप को मैं प्राप्त करना चाहता हूं उस स्वरूप की मुझे उपलब्धि हो जाएगी प्राप्ति हो जाएगी इसके लिए मैं कह रहा हूं आपका बाह्य जो स्वरूप है आवरक, उसे समेट लो आपके कल्याणतम स्वरूप को प्राप्त करने का समय इस समय आया हुआ है जिस स्वरूप का मैंने जीवन भर चिंतन किया जिस शरीर से वो शरीर अभी छूटने वाला है और इस शरीर को छोड़ छोड़ दूंगा तो छोड़ते छोड़ने से पहले आपका वही कल्याण स्वरूप कल्याणतम स्वरूप मेरी अहंता का आलंबन बनेगा तब तो यमय वापिस स्मरण भाव तेजतंते कले वरम के अनुसार मुझे उस कल्याणतम स्वरूप की प्राप्ति होगी और यदि वह स्वरूप शरीर छोड़ने से पहले मेरी अहंता का आलम्बन नहीं बनेगा तो मुझे प्राप्त तो नहीं हो पाएगा इसके लिए मैं कहता हूँ कि इस समय अंतिम समय में आप आपके कल्याणतम स्वरूप के और मेरी अहंता के बीच में आवरक जो आपका संतापक तेज है उसे समेट लो तो मेरी अहंता सहज आपके उस कल्याणतम स्वरूप को आश्रय कर लेगी आलमन बना लेगी ये बताया जा रहा है यत कल्याणतम रूपम तत्ते पश्च्यामी से उसकी व्याख्या कर रहे हैं भास्कर भगवान तो ये तव रूपम कल्याणतम अत्यंत शोभनम तत् तव आत्मनः प्रसादात् पश्यामि। तो जो आपका कल्याणतम स्वरूप है यानी शोभनतम स्वरूप है अत्यंत शोभनीय स्वरूप है आपके अनुग्रह से मैं उसे प्राप्त करूं, उसे देखूं, अनुभव करूं उसका मैं के रूप में यानी साहुज्य प्राप्त करूं। यहाँ तक तो प्रार्थना की और देवता को उचेताता भी है कि मैं केवल बिना साधन के अपना कोई अधिकार नहीं है अनधिकार चेष्टा कर रहा हूं ऐसी बात नहीं है मैं अपने अधिकार को मांग रहा हूं, क्योंकि आपने कहा है जो शास्त्रीय साधन करता है उसे उस शास्त्रीय साधन का फल मिलता है तो मैंने कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान किया है आपके कल्याणतम स्वरूप की अहंग्र उपासना की है और उस उपासना का फल आपके उसी स्वरूप की प्राप्ति है वो मुझे हो जाए इस अभिप्रायक वो मंत्र ये है अंतिम पाद यो पुरुष सोहम अस्मी इसका ये अवतरण है भाष्य में व्याख्यान के लिए किंच अहम न तो ताम भृत्यवत् याचे तो एक नौकर जैसे अपने मालिक से मांगता है ऐसे मैं आपसे याचना नहीं कर रहा हूं अनधिकार अपितु मैंने जो किया है उसका अधिकार मांग रहा हूं तो योसो आदित्य मंडलस्थ यौसावशो इसमें पहला असौ शब्द का अर्थ है आदित्य पुरुष वो जो कल्याणतम रूप है ना उसी कल्याणतम रूप का ही विशेषण है आदित्य और असौ दूसरे असौ शब्द का अर्थ है व्याहृति अवयव तो व्याहृति अवयव वाला स्वरूप तो व्याति अवयव पुरुष और पुरुष क्यों कहा जा रहा है उसे कहते हैं पुरुषाकर पुरुषा तो पुरुष है मनुष्य शरीर और वो जैसे हस्त पादादि अवयव वाला होता है ऐसे ही ये हस्त पादादि अवयवों के तरह अवयव है ऐसा ईशावासी के व्याख्यान रूप बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया है वो उपनिषद की श्रुति भी यहां पर बताइए पास नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने मंडल पुरुष से अवयवक श्रुति एव इत्यादि से बताया कि यह वो है कि व्याहरीति अवयव पुरुष पुरुषाकारत्वात् पुरुषः और पुरुष शब्द की तीन प्रकार से यहाँ युत्पत्ति कर रहे हैं एक तो बताया पुरुषाकारत्वात् पुरुषः दूसरा बताया पूर्णम व अन बुद्ध्यात्मना जगत इति पुरुषः ये दूसरी युत्पत्ति है और तीसरी युत्पत्ति है पूरी पुरुषयना पुरुष पुरुषाकर पुरुष प्राण बुद्धियात्म सर्व जगत पूर्णम अने पुरुष और पुरी पुरुषा ये तीन उत्पत्ति हो गई पुरुष शब्द की पुरुषाकार क्यों है तो व्या अवय वाला होने से और बुद्ध समष्टि प्राण तथा समष्टि बुद्धि यह उपास्य का उपाधि है और उपाधि रूप से सारे जगत में व्याप्त है यह उपास्य का स्वरूप समष्टि प्राण तथा बुद्धि के रूप से इसलिए भी उसे कहा जाता है पुरुष और पूर्व कहते हैं शरीर को तो हरेक शरीर में यह समष्टि प्राण तथा बुद्धि उपाधिक हिरण्यगर्भ अपनी उपाधि के कारण विद्यमान है इसलिए उसे पूरी शयनात पुरुष कहा जाता है सब शरीरों में विद्यमान होने से और ऐसा जो पुरुष है उपास्य उसे सोहम अस्मि में स शब्द से लेना है वह पुरुष अहम अस्मी यानि भवामी वही मैं हूं ऐसा मैंने जीवन भर चिंतन करके निर्धारण कर लिया है और उस निर्धारण का फल परिपक्व उपासना का प्राप्त करने का यह समय है इसलिए उस फल की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो आपकी बाह्य उपाधि है सर्वत्र फैली हुई संतापक किरणें, उन्हें समेटने के लिए मैं कह रहा हूं यह यहां पर कहा आगे है वायु रनिलम अमृतम अथेदम इत्यादि से यह बताया जा रहा है कि सूक्ष्म शरीर तो समष्टि शरीर में विलीन होगा समष्टि शरीर है समष्टि सूक्ष्म शरीर तो उपास्य की उपाधि है उपासक का स्थूल शरीर तो ही छूट जाएगा सूक्ष्म शरीर यहाँ से निकलेगा उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाकर के हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त कर लेगा लेकिन ये जिस स्थूल शरीर का आश्रय लेकर के हिरण्यगर्भ की अहंग्र उपासना की उस सूक्ष्म स्थूल शरीर का क्या होगा जो यहीं पड़ा रहता है तो कहते हैं उस वह भी जो उसके उपादान है स्थूल पंचभूत उनमें भी लीन हो जाए भस्मांत हो जाए ये प्रार्थना की जा रही और आप इस समय मेरे किए हुए जीवन भर की साधना को याद करिए और याद करके उस साधना के अनुरूप मुझे फल दीजिए प्रार्थना सत्रवे मंत्र में उपासक कर रहा है वायु रनिलम अमृतम अथेदम इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे